ही विधि भर फिरत बन माह नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाह पुण्य जलाश्रय भूमि विभागाम खग मृग तरुत न गिरी बन बागाम चारु विचित्र पवित्र विषेखी बूझत भरत देव्य सब देखी सुनि मन नाम गुण पुण्य प्रभा इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकता जाते हैं पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं कतहु बिलोकत मनय भी, कत मन भी राम कतहु बैठ मुनियाय सुपाए सुमिरत सिय सहित दो भाई देखि सुभाव सनेहु सुसेवा देह असी समुदित बन देवा फिर गए दिनु पहढ़ाए प्रभु पद कमल बिलो कहीं आए भरत जी कहीं स्नान करते हैं कहीं प्रणाम करते हैं कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्री की आज्ञा पाकर बैठकर कर सीता बैठ जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देख कर, वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं यो घूम फिरकर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माज कहत सुनत हरि हर हरिजू गयो दिवस सांज। भरत जी ने पांच दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह पांचवा दिन भी बीत गया संध्या हो गई सबोरा समाज भरत भूमि सुर तिर तिराज भले भल दिन आज जान मन माहे राम कृपाल कहत सकुचाह गुरप भरत सभा अवलोक सकुचि राम फिर अवनिमिलोकी सिलसरा सबा सब सोचे कहून राम सम स्वामी सकोचे अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सुख चाह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक जी भरत जी और सारी सभा की ओर देखा किंतु फिर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है भरत सुजान राम रुख देखी उठिस प्रेम धरी धीरखी कर दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी मोहि लगी सहे सब संतापो बहुत भाति दुख पावा आपू अब गुसाई मुहि देउर जाए से मवध अवध, अवध भरी जाए सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर कर प्रेम पूर्वक उठ विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोडकर कहने लगे ऐनाथ आपने मेरी सभी रुचियाँ रखी मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया अब स्वामी मुझे आज्ञा दे मैं जाकर अवधि भर चौदह वर्ष तक अवध का सेवन करूं जही उपाय पुण्य पाय जनो देख दीन दयालिख देसल पाल कृपाल हे दीन दयालु जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे हे कौशलाधीश हे कृपालु अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए